शेर का बहुत वो वो वो राइटर था था बेसिकली में थोड़ी सलीम सलीम जावेद जावेद भी जोड़ी लाख से यार अपने अमिता उस जमाने चलते थे डायलॉग्स आज के जमाने में क्या डायलॉग आते है अरे तो इस टाइम डायलॉग लिखने वाले बंदे भी तो नहीं है कौन डायलॉग डायलॉग डायलॉग डायलॉग पता चलती भी नहीं नहीं है। हैं हैं क्या दबंग दबंग वो वो वो मुझे लेके में में वाले डाल देते हैं, वो चल जाते तो सोले में कौन, कौन <laughs> हाँ <laughs> डालेंगे लिखेगा है। वो ही तो तो तो फेमस हुए होते होते क्या भी होते हैं आजी, आजी अरे जब बोलेगा आज भी भी मैं फेंक के पैसे नहीं नहीं नहीं आजी, आजी। आजी। आजी। <laughs> इसको तो तो किताब में भी लिया गया तुम तो पढ़ाई रहे हो। है बोलता है उसमें तीन सबसे सही इसका रहेगा सलीमिया दोनों टी टी और हो जाएगा दोनों का देख लियो के में तो उसने वो नहीं नहीं की की आंसर मिला लीजिए अब है अब हो गई ना अंग्रेजी में इग्नो से की थी कर ली थी तो करनी है अगले साल मैं भी भी इंग्लिश इंग्लिश का का फर्स्ट आ जाएगा इसका से भाई भाई सागर अरे है है है ये दिखाता थोड़ा याद करके ले जा में है है है? है? हाथ इंग्लिश में? लिटरेचर में लिटरेचर से दिया चौसर चौसर क्या चीज़? चौसर है चौसर कौन है? चोसर चोसर कौन देख रहा था इसमें अभी घुंटर मर मर गया, मर गया। ऐसे थोड़ी है। मर गया है है। अभी मरा दो सौ पढ़ लो तो लगता है है उसमे एक बार देखा नचवलिया बहुत झंड कर रहे थे नाचने वाले उसके बार बार खड़े हो गए मजाक उड़ाता मैं तीन उपन्यास पढ़ी जॉर्ज जॉर्ज जॉर्ज ने पढ़ा पढ़ा ना के 1948 मॉडर्न तो हाँ, में क्या क्या सवाल अमेरिका को भी जोड़ दिया है अमेरिका ने कमा दिया है को जो दिया मैं तो सिलेबस दे, तो पेपर देने इतना पेपर में तो मैं जो पेपर देने मैंने तो मैं देख मैं दे तो, मैं क्या हुआ दिया मुझे पता नहीं नहीं समझ ही आया तो इस बार मैं सिलेबस ले सिलेबस इंग्लिश का तो मुझे क्या क्या अब चीज़ मुझे करा दियो। अब मुझे क्या करना मुझे छोटी मोटी में इंग्लिश मुझे फिल करना है छोटी मोटी इंग्लिश में? मतलब कि छोटी-मोटी छोटी-मोट मतलब पर पर ये यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से वो हो यार हमारा भी करवा दो नहीं मजाक नहीं एनरोल करवा दो में है हुए लेना देना होगा तो सला और क्या लेने देना होगा बात कर लेंगे मुझे नहीं पता है चार साल बाद में में गा गा। में नहीं होगा कर अच्छा वो भी लिख के देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा अरे तो छप रही है तो शोध प्रबंध ये सारी चीजें शोध का प्रबंध करना जिसे बोलते हैं वो, <laughs> वो से है, पटेल तो वही कर लिया यार हो गई है अरे आज का शोध गंगा आ गया इसमें 20, 20, 20, 20, किस चीज की नकल कर सकते हैं किसी की? की की 20% 20% साला नकल 20, करके 20 20 पहले मतलब ये थोड़ी ये नहीं ये नहीं मतलब तुम कोर्ट दो गए ना अब पूरे अगर सौ पन्ने आते तुम तो तो बीस पन्ने तक उसकी पे ट्वेंटी पेगी बाकी सब खुद लिखा होना चाहिए छत्तीस किताब देखोगे तो कुछ लिखोगे नहीं दो लाइन चार लाइन प्रपोजल तो बीसी पन्ने का बनेगा और मानते है रिसर्च का हिस्सा थोड़ी होगा प्रपोजल हाँ वो होगा नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है चक्कर में उसकी पी एच डी रिसर्च में देते हैं। किस से निकाले, लेते है, में रहा कोई दीपक पल्ल की जो लड़का था वो किसी और के अंडर में कर रहा था कोई और प्रोफेसर था फिर आधा हुआ आधे के बाद इस पे ट्रांसफर हो गई ये दूसरा दीपक पेंटल पे तो उसने नाम दे दिया अपना की भाई ये मेरे ने मैंने सारी वो शोध कराया इसको जो भी पी एच डी पूरी हुई है अच्छा ये